मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन का सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन मुस्कुराते नमस्कार आप सुंदर रेडियो मत वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे स्टूडियो में विशेष पद्माकर खोड़े उपस्थित हैं। आप सभी की तरफ से पद्माकर जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू कैसे हैं आप एकदम मस्त <laughs> पद्माकर जी अपने हाँ। बारे में बताइए क्या करते हैं आपका प्रोफेशन हाँ। क्या है मेरा पूरा नाम पद्माकर खोड़े। मैं वर्धा से हूँ रिलेटेड और मेरा जॉब केंद्र प्रमुख करके चालू है केंद्र प्रमुख मना के इसमें कौन से फील्ड में एजुकेशन में एजुकेशन में। एजुकेशन में। अच्छा था में। था था था था। बहुत बढ़िया तो इसमें क्या क्या वर्क होता है आपका वर्क है यानी मेरे तरफ तो अभी चार पाँच केंद्र है सीआरसी आर उसी के अंदर में करीबन सत्तर के ऊपर अब सेवेंटी स्कूल और कॉलेजेस है अरे उसमें झेड पी एडमिनिस्ट्रेशन के हैं कुछ प्राइवेट भी है कुछ सेल्फ एडेड भी है अच्छा बारहवीं तक अरे हम्म बहुत बढ़िया तो इसमें क्या कैसे एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन और जो जीआर वगैरह आते हैं ना परिपत्रक निकलते हैं उसी की यानी उसी की अमल बजाव करने के लिए ऑब्जर्वेशन करना गाइडलाइन देना कुछ समस्या आई होंगी तो उस समस्या का हल भी निकालना हुँ, हुँ, हुँ। तो ये आप करते हैं <laughs> तो अभी जो एजुकेशन जो गाइडलाइन है वगैरह तो उसमें हम लोग कितना उसको कर पा रहे हैं अभी के इसमें तो जो नए जो सिस्टम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस हिसाब से तो अभी बच्चों को अपने स्किल बेस्ड सिलेबस डेवलप कर देवलप रहे हैं हाँ तो वो तो आज की नीड है क्योंकि स्किल बेस्ड करिकुलम आता है तो बच्चा जब अपन आज के इसमें प्रेजेंट में, में जब बच्चे कॉलेज पढ़कर पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी अनएम्प्लॉयड है तो उसी की जो समस्या है तो उसी समस्या से जूझ रहे है बच्चे आज का यूथ तो जूझने के बाद में वो व्यसनाधीनता कुछ ऐसे गैर कृत्य करने के लिए प्रलोभित होते हैं और उस मार्ग से वो चल रहे है तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर में यदि अगर स्किल बेस करिकुलम लाता है तो बच्चों के हैंड के लिए या बच्चों को रोजगार मिलने की बहुत चांसेस बढ़ रहे हैं उसमें बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें स्किल बेस एजुकेशन सिस्टम में स्कूल या कॉलेज को किस तरह से वर्कआउट करना पड़ेगा क्या चीज़ें एडिशनल करेक्शन करना पड़ेगा एडिशनल यानी जो स्किल uh, बेस् uh, जिनका मास्टरी उस सब्जेक्ट uh, में है तो वो मास्टरी वाले वहाँ पे रखना चाहिए और उन्हीं के द्वारा थेराटिकल प्रैक्टिकली उनको वो uh, सिलेबस को अंजाम देना चाहिए प्रैक्टिकली uh, ना कि uh, किताब के द्वारे क्योंकि प्रैक्टिकल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अवर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल बहुत ही एक अच्छा मार्ग है जी जी पदमाकर जी काफी अच्छी बात है आपने बताया क्योंकि वर्तमान समय में जो पॉलिसी में चेंजेस आ गए काफ़ी चेंज आ गया है और स्किल बेस एजुकेशन सिस्टम को अगर फॉलोअप करना है तो काफ़ी कुछ जो है चेंजेस करते हुए धीरे धीरे क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉलिसीज तो बन जाती हैं इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है हो सकता है दस साल लगे पाँच साल, साल लगे, साल लगे, लगे, लगे जैसा भी लगेगा उतना टाइम तो लगेगा क्योंकि आपको चेंज ओवर करना पड़ता है आपको स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उनको भी अदली बदली करना होगा तो Uh, कुछ टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा हाँ। कुछ बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऑप्शंस ये है कि भाई अभी पॉलिसी चेंज हो जाती हैं तो उसमें uh, कहीं ना कहीं पिछले स्टडीज़ को देखकर उसमें जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं तो पदमाकर जी आप एजुकेशन uh, फील्ड में ही क्यों आएँ या कोई कारण था या डायरेक्टली आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट था नहीं मुझे काफ़ी शुरू से यानी पहली कक्षा से लेकर तो मेरे मेरे जो आदर्श थे वो प्राइमरी टीचर थे मेरे आदर्श क्योंकि आज के इसमें टुडे आई एम वेरी यहाँ पे आके मुझे बहुत संतोष मिला कि भाई जो अपन ने अपने गुरु से वो सीख ली थी जो प्राइमरी आ, शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा में हमने जो सीख ली थी हमारे गुरु से कि भाई यानी कौन सा भी व्यसन नहीं करना तो हमारे गुरु की वो हमको देन है आज के आज के तारीख में आज के वर्तमान में ये आ, व्यसन और व्यसन जैसी जो समस्या अभी काफ़ी स्टेट में काफ़ी मेजर सिटी में देहात में बड़े शहरों में जो फैल रही है उसके लिए आ, एक प्लेटफॉर्म अभी हमको ऐसा लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म के जरिए ये स्प्रेड होने वाला है कि भाई व्यसना जिनता के पीछे न लग के जो अपने को जो शांति का आ, हेल्दी और वेल्दी का जो संदेशा दिया है उस संदेश की राह पे चलने का तो आपका सवाल ये था कि भाई आप ये एजुकेशन फील्ड में क्यों आए आपने यो ये क्यों चुना तो मुझे थोड़ा आ, हमारे गुरु से प्रेरणा मिलती हुँ। थी हुँ। आ, उनका भी स्पीच उस जमाने में पास्ट में बहुत मोटिवेशनल स्पीच रहता था कि भाई ये जो व्यवसाय है ये जो टीचर फील्ड है जी ये जी सबसे अच्छी फील्ड है और अच्छे बोले तो उन्होंने बोला कि इसका आपको बहुत ऐसा प्लीज लगेगा क्योंकि इसमें दूसरा कोई ये नहीं है बच्चों को पढ़ाना है जितना आ, डू योर बेस्ट यानी जो अपन ज़्यादा डालेंगे उसमें जी उतना जी उतने बच्चे अच्छे निकलेंगे अपना नाम भी होगा नाम के लिए नहीं कर रहे अपन लेकिन अपना नाम अल्टीमेटली होगा ये हमारे गुरु ने पहले से शुरू से बताया था इसी वजह से हमारा मूड या हमारी एटीट्यूड उसी दिशा में हम चले आए बिल्कुल बिल्कुल पद्माकर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे आपका एजुकेशन फील्ड में आना हुआ और इसके साथ में जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे सबके लिए सबके लिए तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा यहाँ आया इसीलिए नहीं दे रहा जी लेकिन जो यहाँ का जो हमने जो पांच दिनों में पांच दिन ये जो चार फोर्थ अक्टूबर सेवन टू सेवंथ अक्टूबर दो को जो हो रहा है यहाँ पे कंडक्ट किया है तो उसके द्वारा जो वैश्विक वाता वातावरण क्लाइमेट चेंज और व्यसनाधीनता ये जो मेजर प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड की तो उसके लिए जो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो काम कर रही है तो ये जो प्लेटफॉर्म पे जो काम हो रहा है इसका स्प्रेड ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में जाए और बच्चे उसको अप्लाई करे ये हमारा संदेश रहेगा जी जी, जी। पदमाकर जी बात बात धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया और आप अपने जीवन का अनुभव सुनाकर सभी को जो है प्रेरणादायी इंस्परेशन्स दिए हैं और निश्चित तौर पे हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी आपकी बातें सुनकर अच्छा लग रहा है तो आपको बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं करते हैं धन जी, जी जी जी ओम शांति ओम शांति आप सुनाए हैंन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो नमस्कार आप सभी का ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है अभी हम लोग सुन रहे थे पद्मागर खोड़े सर को और अभी हम लोग सुनेंगे विशेष बाबूराव सर को हमारे बीच में उपस्थित हैं और बाबूराव जी कैसे हैं आप hey, quite fine. <laughs> और बताइए अपने बारे में हमें uh, I completely done टली डन इन माई जॉब इन पाली अष्टविनिय रायगढ़ अच्छा अच्छा आई वॉज देअर लेक्चर एज लॉ ऑडिट इनकम टैक्स एज अकाउंट yes about. I like लाइक mm -hmm. cleanliness mm -hmm. discipline mm. and principle of साइलेंसनेस दिस इज द मेन फैक्टर ऑफ शांति ब्रह्म कुमारी एंड आई लाइक इज वेरी वेल हाउ यू कनेक्टेड ब्रह्म कुमारी आई एम जॉइन I don't know. One day one sister डे me सिस्टर मीट मी एंड सी एक्सप्लेन अबाउट ब्रह्म कुमारी to go to brahmakumari morning session yes. and uh, i was continue for 3 year acha acha but thereafter i have discontinue discontinue <laughs> <laughs> then again reconnected when yes uh, my friend is bikash patmodi hmm. he always <laughs> try <tried> to <laughs> connect me with brahmakumari acha acha yeah <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारी सभी श्रोताओं को अच्छा लग रहा है आप तीन साल कंटिन्यू रेगुलर गए ब्रह्म कुमारी में उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गए थे तो फिर वापस आपको जो है विकास जी ने वापस जोड़ा और अभी फिर से वापस आप ब्रह्मा कुमारी इसमें जुड़े हैं और यहाँ की जो शांति है वो आपको अच्छा लगता है जो आज पूरे विश्व के लिए ज़रूरत है ये आपने बताया तो बाबूराव जी जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप लोगों को tell something a good message to to our society I think most of the people must to join hmm. it is not for टेल but for himself <laughs> they <laughs> can <laughs> make progress चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया Thank आपका थैंक यू अच्छी बात है आपने बताया आपने मैसेज दिया कि भाई ब्रह्म कुमारी सभी लोगों को आना चाहिए आना ब्रह्मा कुमारीज के लिए नहीं खुद के लिए आना चाहिए yeah. ये बहुत अच्छी बात आपने मैसेज yeah. दिया है जिससे आप अपनी आत्मा उन्नति कर सके अपने जीवन को आ, सुंदर और बेहतर बना सके ये उनका संदेश था तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बाबू जी Thanks. आप सुनाए हैं रेडुमा वन एफएम सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कर नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है वर्धा के हमारे कुछ विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो अभी हम बाबूराव जी को सुन रहे थे जिन्होंने अपनी विशेष सेवाएं जो है अलग अलग जगह पे दी हैं और बहुत ही बातें अच्छी बताई उन्होंने अपने अनुभव साझा किया आवाइए मैं एक और व्यक्तित्व से आपको जोड़ना चाहूँगा सुधीर जी हमारे साथ हैं सुधीर जी बहुत बहुत स्वागत हैं थैंक यू कैसे हैं आप बहुत अच्छे जी अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें Uh, मेरा नाम सुधीर कोल्ले है मैं प्राइमरी टीचर हूँ uh, मेरे एक छोटा गांव है वर्धा जिला में अच्छा अच्छा वहाँ पे एक से चार तक ये है क्लास है वहाँ पे मैं टीचर हूँ और वहाँ पे पढ़ाने का काम करता हूँ जी जी जी तो ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ आपका मैं मैं मैं इससे पहले मैंने सुना था कभी आया नहीं इधर अच्छा, अच्छा पहली बार विकास जी के साथ आया और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके बहुत सीख लिए हमने <laughs> और यहाँ से जाने के बाद बहुत इन्हें जुड़ जाएंगे आ, रेगुलर, हो जाएं। रेगुलर हो जाएंगे <laughs> <laughs> क्योंकि यहाँ पे जो है वो में जो शांति है वो सही में जीवन के लिए बहुत अच्छी है जो पहली बार आए हाँ पहली बार आया मैं तो ये वैश्विक शिखर सम्मेलन जो रहा है जो हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए अपने अनुभव ये वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है जो पहले दिन से हमने जो यहाँ के जो क्लास अटेंड किए वो सही में वो जीवन जीने के लिए बहुत ये है जो हम बोलते हैं वो शांति जीवन में चाहिए वो शांति की सीख हमें यहाँ जरूर मिलती है तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा हमने सारे क्लास वहाँ के अटेंड किए हैं जो शुरू पहले तारीख से है और सात तारीख जब सात तारीख हम यहाँ रुके हैं सात तारीख तक तब यहाँ से बहुत सारे आ, ये मिलने वाले हमें क्लास में जो भी आ, ये मिलना गैम मिलना वाला है वो हम ले कर यहाँ से जाएँगे जी जी सुधीर जी बात ये अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको यहाँ आने के बाद जो यहाँ की बातें हैं वो बहुत अच्छी लग रही हैं और फर्स्ट टाइम यहाँ आकर आप जो शांति का अनुभव कर रहे हैं आपको अपना रियलाइजेशन हो रहा है कि अरे मैं तो इस चीज़ को जुड़ गया था लेकिन फिर से कनेक्ट नहीं हो पाया तो यहाँ आकर आपको लग रहा है कि मुझे इसको रेगुलर करना चाहिए जी जी। और ये मेरा जीवन का लक्ष्य है ये फील हो रहा है तो चलिए मैं चाहूँगा कि सुधीर जी जाते जाते आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए आप एक मैसेज या कुछ बताना चाहें या बच्चों के लिए कुछ बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए नहीं मैं बताना यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज्यादा लो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यहाँ जुड़ना चाहिए हुँ, हुँ। क्योंकि जीवन में जो शांति चाहिए वो शांति हमें यहाँ से सीखने को मिलती है बस यही मैं संदेश देना चाहूँगा जी चलिए सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए अपने अनुभव को साझा करने के लिए चलिए मित्रों आज हमने वर्धा से सभी जो हमारे मेहमान आए हुए थे पद्माकर जी बाबूराव जी और सुधीर जी की अनुभवों को आप तक पहुंचाया है और जो भी अनुभव आपको अच्छा लगे तो ज़रूर उस पर काम कीजिएगा और अपने जीवन को बेहतर बनाइए और एक बार आप इन सभी अनुभवों को सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि मुझे भी वहाँ जाने का है तो बिल्कुल आप आ सकते हैं आपका वेलकम है और आइए अपने जीवन को बेहतर बनाएं आप सुनाए हैं रेडवाद वन वन जीरो पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कर आते रहो Just say me.